श्री गर्गसहिता विश्वजीत खंड तैतीसवां अध्याय संग्राम जीत के हाथ से भूत संतापन का वध नारद जी कहते हैं राजन रिष्ट को मारा गया सुनकर शकुनी के क्रोध की सीमा न रही उसने देवताओं को भी भय देने वाले अपने भाइयों को भेजा भूत संतामन नापक दैत्य हाथी पर चढ़कर निकला वृक दैत्य गधे पर और काम नाभ पर चढ़कर आया महानाभ मत वाले ऊट पर तथा मस्त्रु तिमिंगल अर्थात अतिकाय मगर मच्छ पर बैठकर निकला मयासुर का बनाया हुआ एक विजयशील रथ था जिस पर वैजयंती पताका फहरा रही थी इसीलिए वह वैजयंत और जयत्र कहलाता था उसका विस्तार पाँच योजन का था और उसमें एक हजार घोड़े जुटे हुए थे वह माया मय रथ इच्छानुसार चलने वाला तथा सैकड़ों पताकाओं से सुशोभित था उसमें एक हजार कलश लगे थे और मोती की झालरें लटक रही थीं। वह रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा सौ चंद्रमाओं के समान उज्जवल था उसमें एक हजार पहिए लगे थे तथा उसमें लटकाए गए बहुत से घंटे उसकी शोभा बढ़ाते थे शक्ने उस रथ पर आरूढ़ हो सबसे पीछे युद्ध की इच्छा से निकला मैथिलेश्वर उसके साथ बारह अक्षोणी दैत्यों की सेना थी धनुषों के टंकार वीरों के सिंहनाद, घोड़ों के हिनहिनाहट रथों के घर तथा हाथियों के चित्कारों से मानो समस्त दिग्मंडल गर्जना कर रहा था दैत्य सेना के अभियान से समस्त भूमंडल काँपने लगा नरेश्वर अनेकानेक पर्वत धराशायी हो गए समुद्र विक्षुब्ध हो उठे और अपनी मर्यादा को लांघ गए देवताओं ने तुरंत ही अमरावती के दरवाजे बंद कर लिए और वहाँ अर्गला डाल की उस भीषण सेना को देखकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ बलवान तथा धैर्यशाली वीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों से इस प्रकार बोले प्रद्युम्न ने कहा वीरों भूतल पर जो हमारा यह शरीर है पांच भूतों का बना हुआ है फेन के समान क्षणभंगुर है कर्म और गुण आदि से इसका निर्माण हुआ है इसका आना जाना लगा रहता है तथा यह काल के अधीन है यह जगत बालकों के रचे हुए खिलवाड़ के समान है विद्वान पुरुष इसके लिए कभी शोक नहीं करते सात्विक पुरुष ऊर्धलोक में गमन करते हैं राजस्व मनुष्य मध्य लोक में स्थित होते हैं और तामस जीव नीचे के नरक लोकों में जाते हैं इन तीनों से जो भिन्न है वे बारम्बार कर्मानुसार विचरते हुए नहना जोड़ियों में जन्मते मरते रहते हैं यह लोग सब ओर से भय है जैसे नेत्रों के घूमने से धरती व्यर्थ ही घूमती सी प्रतीत होती है उसी प्रकार यह मन संपूर्ण जगत भ्रांत होता है जैसे कांच अर्थात दर्पण आदि में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप को देखकर बालक मुग्ध होता है उसी प्रकार यहां सब कुछ भ्रांतिपूर्ण है जैसे मंडलवर्ती जनों का सुख अस्थिर होता है उसी प्रकार पाताल निवासियों का भी सुख अचल नहीं है यज्ञों द्वारा उपलब्ध देवताओं के सुख को भी इसी प्रकार चंचल समझना चाहिए श्रेष्ठ पुरुष यही सोचकर समस्त सांसारिक सुख को तिनके के समान त्याग देते हैं ऋतु के गुण देह के गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते परिवर्तित होते रहते हैं उसी प्रकार मनुष्यों का भी आवागमन लगा रहता है यहाँ जो जो दृश्यमान वस्तु है वह कोई भी सत्य नहीं है जैसे यात्रा में रागिरों का समागम होता है और फिर सबके सब जहां तहाँ चले जाते हैं उसी प्रकार यहां सब आगमा पाई है कुछ भी स्थिर नहीं है जैसे श्लोक में देखी हुई वस्तु उल्का या विद्युत वास के समान अस्थिर है उसी प्रकार पारलौकिक वस्तु के विषय में भी समझना चाहिए उन दोनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है अतः सर्वत्र परमेश्वर श्रीहरि को देखते हुए कल्याण मार्ग का निश्चय करके सदा उसी पर चलना चाहिए जैसे जल पात्रों के समूह में सर्वत्र एक ही चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है तथा जैसे संविधाओं के समुदाय में एक ही अग्नि तत्व का बोध होता है उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान स्वयं निर्मित देहधारियों के भीतर और बाहर अनेक सा पड़ता है जो ज्ञाननिष्ठ है अत्यंत वैराग्य का आश्रय ले चुका है भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता वह तपोवन में निवास करे या घर में उसे तीनों गुण सर्वथा स्पर्श नहीं करते इसीलिए सन्यासी जिसने परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है सदा सुखी एवं आनंदमय हो बालक की तरह विचरता है जैसे मदिरा के मध मद से अंधा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया उसी प्रकार सिद्ध पुरुष समस्त सिद्धियों के कारणभूत शरीर के विषय में यह नहीं देखता कि वह प्रारब्धवश है या गिर गया अथवा कहीं आता है या जाता है जैसे सूर्योदय होने पर सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और घर में रखी हुई वस्तु लोगों को यथावस्थित रूप से दिखाई देने लगती है उसी प्रकार होने होने पर मिट जाता है है, और अपने शरीर के के भीतर ही परब्रह्म प्रकाशित लगता है। जैसे इंद्रियों के प्रिथक प्रिथक मार्ग से तीनों गुणों के आश्रयभूत परमार्थ वस्तु का उन्नयन सम्य ज्ञान नहीं हो सकता उसी प्रकार अनंत परमात्मा का एकमात्र अद्वितीय धाम मुनियों के बताए विभिन्न शास्त्र मार्गो द्वारा पूर्णता नहीं जाना जा सकता कुछ लोग वैष्णो धाम को परम पद कहते हैं कोई वैकुंठ को परमेश्वर का परम धाम बताते हैं कोई से परे जो शांत स्वरूप पर ब्रह्म है उसे परम पद मानते हैं और कुछ लोग कैवल्य मोक्ष को ही परम धाम की संज्ञा देते हैं कोई अक्षर तत्व की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते हैं कोई गोलोक धाम को ही सबका आदिकारण कहते हैं तथा कुछ लोग भगवान की निज लीलाओं से परिपूर्ण निकुंज को ही सर्वोत्कृष्ट पद बताते हैं मननशील मुनि इन सबके रूप में श्री कृष्ण पद को ही प्राप्त करता है नारद जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की यवा सुनकर धैर्यवर्धक ज्ञान प्राप्त करके हर्ष और उत्साह से भरे हुए समस्त यादव श्रेष्ठ वीरों ने शस्त्र ग्रहण कर लिए फिर तो सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का तुम्ल युद्ध हुआ वैसे ही जैसे समुद्र के तट पर वानरों के साथ राक्षसों का हुआ था, रथी रथियों से पैदल पैदलों से घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से जूझने लगे महावतों से प्रेरित हुए हौदों से सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज मेघाडम्बर से युक्त गिरिराजों के समान दिखाई देते थे राजन वे सम्रांगण में तथा तथा से युक्त द्वारा रथियों तथा पैदल वीरों को करते हुए विचर रहे थे। वे घोड़ों और सारथियों सहित रथों को सूंद में लपेट भूमि पर पटक देते थे और बलपूर्वक पुनः उठाकर आकाश में फेंक देते थे राजन उस युद्धभूमि में सब और दौड़ते हुए छत विक्षत गजराज कुछ लोगों को सुदृढ़ सूढ़ों द्वारा विदीर्ण करके उन्हें पैरों से मसल देते थे महाराज घुड़सवारों द्वारा प्रेरित पंख युक्त घोड़े रथों को लांघकर हाथियों के कुंभ स्थल पर चढ़ जाते थे कुछ महावीर घुड़सवार युद्ध के मद से उन्मत्त हो हाथ में शक्ति लिए घोड़ों के द्वारा हाथियों के कुंभ पर पहुँच गजारोही नरेशों को उसी प्रकार मार डालते थे जैसे सिंह युद्धपति गजराजों को मार गिराते हैं कुछ घुड़सवार योद्धा तलवारों के वेग से सामने की सेना को विदृढ़ करते हुए उसी प्रकार सकुशल आगे निकल जाते थे जैसे वायु अपने वेग से लीला लीलापूर्वक कमल वन को रौंद आगे बढ़ जाती है कुछ घुड़सवार सम्रांगण में उछलते हुए खडगों द्वारा उसी प्रकार आपस में ही आघात प्रत्याघात करते लगते थे जैसे आकाश में पक्षी किसी मांस के टुकड़े के लिए एक दूसरे को चोर से मारने लगते हैं कुछ पैदल योद्धा खडगों से कुछ फर्शों और चक्रों से तथा कुछ योद्धा तीखे भालों से फलों की तरह विपक्षियों के मस्तक काट लेते थे संग्रामजित बृहस्सेन सूर प्रहरण विजित जय सुभद्र वाम सत्यक तथा भद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे श्री कृष्ण के दस औरस पुत्र सबसे आगे आकर दैत्य पुंगों के साथ युद्ध करने लगे महाराज हाथी पर चढ़े हुए महान असुर भूत संतापन ने अपने नाराजों की वर्षा से दुर्दिन का दृश्य उपस्थित कर दिया भूत संतापन के बाणों द्वारा अंधकार फैला दिए जाने पर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र संग्रामजीत उसका सामना करने के लिए आए उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों बाण मारकर भूत संतापन को घायल कर दिया तब बलवान भूत संतापन ने प्रलय काल के समुद्रों के संघर्ष से प्रकट होने वाले भयंकर घोष के समान टंकार ध्वनि करने वाली संग्राम के धनुष की प्रतिचंता को काट दिया तब संग्राम जीत ने विद्युत के समान दीप्तमान अपना दूसरा धनुष लेकर उस पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई फिर सौ बाण छोड़े वे बाण भूत संतापन के धनुष की प्रत्यंचा लोह निर्मित कवच शरीर और हाथी का छेदन भेदन करते हुए धरती में समा गए बाणों के इस प्रहार से पीड़ित हो भूत संतापन मन ही मन कुछ घबराया फिर उस बलवान वीर ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया काल और यम के समान भयानक उस हाथी को आक्रमण करते देख बलवान संग्रामजीत ने अपना दिव्य खड्ग लेकर रणभूमि में उसके ऊपर प्रहार किया उस खड़ग प्रहार से उसकी सूढ़ के दो टुकड़े हो गए और वह भयानक चित्कार करता तथा गंडस्थल से मध बहाता हुआ भूत संतापन को छोड़कर जगत को कंपित करता हुआ भागा बड़े बड़े वीरों को धराशाई करता हुआ और बारंबार घंटे घंटे बजाता हुआ सीधे दैत्यपुरी चंद्रावती को चला गया कोई भी बलपूर्वक उसे रोक न सका इस प्रकार हाथी के संग्राम भूमि से भाग जाने पर वहां महान कोलाहल मच गया तब भूत संतापन ने श्री कृष्ण पुत्र के ऊपर तीखी धार घूमते चक्र को अपने ऊपर आया देख बलवान भद्रा कुमार ने अपने चक्र द्वारा लीलापूर्वक उसके सौ टुकड़े कर डाले तब उस महान असुर ने जठरगिरी का एक शिखर उखाड़कर आकाश मंडल को नादित करते हुए श्री कृष्ण पुत्र पर फेंका राजेंद्र संग्राम जीत ने उस शिखर को बलपूर्वक दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसी के द्वारा रणभूमि में भूत संतापन पर प्रहार किया तब दैत्य पुंग भूत संतापन समूचे जठरगिरी को उखाड़कर उसे हाथ में ले संग्राम भूमि में खड़ा हुआ तब अब मैं उसी पर्वत से संग्राम में तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा इस प्रकार मुख से कहने लगा यह देख श्री हरि के पुत्र संग्राम जीत ने भी देवकूट नामक पहाड़ उखाड़ लिया और मुख से कहा मैं भी इसी से युद्धभूमि में तेरे प्राण ले लूँगा राजन यो कह कर वे उसके सामने खड़े हो गए वह अद्भुत सी घटना हुई नरेश्वर पर्वत फेंकते हुए भूत संतापन पर बलवान संग्रामजीत ने संग्राम में अपने हाथ के पर्वत के प्रहार किया भारी बोझ से युक्त जठर और देवकूट दोनों पर्वत दैत्य के मस्तक पर गिरे उनसे दो बज्रों के टकराने का सा भयानक शब्द हुआ विदयराज दोनों की चोट से गिरकर भूत संतापन मृत्यु का ग्रास बन गया और उसकी ज्योति संग्रामजीत में विलीन हो गई संग्राम की सेना में विजय सूचक दुंदुखियाँ बनने लगीं और देवता उन भद्रा कुमार के ऊपर फूल भरसाने लगे इस प्रकार श्रीगर्ग सहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में भूत संतापन दैत्य का वध नामक तैतीसवां अध्याय पूरा हुआ